प्रश्नोत्तर मणिमाला आनंद प्रश्न सात्विक सुख शांति और आनंद में क्या फर्क है उत्तर चिन्मयता के संबंध से कृष्ण आदि में सात्विक सुख मिलता है सात्विक सुख का भोग न करने से शांति मिलती है शांति का भी उपभोग न करने से आनंद मिलता है सात्विक सुख में गुण है शांति और आनंद गुणातीत है संसार के त्याग से शांति और परमात्मा की प्राप्ति से आनंद मिलता है प्रश्न सांसारिक सुख और पारमार्थिक आनंद में क्या अंतर है उत्तर सांसारिक सुख दुख की अपेक्षा से है अर्थात सांसारिक सुख के साथ दुख भी है परंतु आनंद निरपेक्ष है उसके साथ दुख का मिश्रण नहीं है सांसारिक सुख में विकार है पर आनंद निर्विकार है सांसारिक सुख विषेंद्रिय से योगजन्य है पर आनंद से योगजन्य नहीं है अतः सांसारिक सुख में तो भपका है पर आनंद में भपका नहीं है प्रत्युत वह सम एकरस शांत निर्विकार है तात्पर्य है कि विकार दुख परिवर्तन कभी हलचल विक्षेप विषमता पक्षपात आदि का ना होना ही आनंद है आनंद दो प्रकार का होता है अखंड आनंद निजानंद और अनंत आनंद परमानंद मुक्ति का आनंद अखंड आनंद और प्रेम का आनंद अनंत आनंद है अखंड आनंद स्वम शांत एक रस रहता है और आनंद आनंद प्रतिक्षण वर्धमान होता है अतः प्रेम का आनंद मुक्ति के आनंद से बहुत विलक्षण है मुक्ति में तो केवल सांसारिक दुख मिटता है और स्वयं वैसा का वैसा रहता है पर प्रेम में स्वयं का अपने अंशी परमात्मा की ओर खिंचाव होता है यदि साधक अपना आग्रह न रखे तो शांत रस अखंड रस में और अखंड रस अनंत रस में स्वतः लीन होता है प्रश्न सत्य अपनी सत्ता का अनुभव तो सबको होता है पर चित और आनंद का अनुभव सबको नहीं होता इसमें क्या कारण है उत्तर सत से चित्त स्थूल है और चित्त से आनंद स्थूल है सत जिनका व्यापक है उतना चित्त नहीं और चित्त जितना व्यापक है उतना आनंद नहीं इसलिए जैसा सत का अनुभव होता है वैसा चित्त का नहीं होता और जैसा चित्त का अनुभव होता है वैसा आनंद का नहीं होता चित्त और आनंद में लौकिक चित्त और आनंद भी आ जाता है इसलिए साधारण लोग क्रियाशील वस्तुओं को चेतन तथा लौकिक सुख को आनंद मान लेते हैं सत सब, सब जगह प्रकट है चित जीवों में प्रकट है और आनंद तत्व ज्ञानी में प्रकट है